व्याख्यातम दृश्य अध दृष्टि स्वरूप अवधारणार्थमिगम आर दृश्य का व्याख्यान हो गया चौबीस प्रकार का तत्व जो है वही दृश्य सबसे मूल का नाम अलिंग है उसके बाद लिंगमात्र या महातत्व बुद्धि तत्व जिसको कहा जाता है उसके बाद अहंकार तत्व तो अस्मिता तत्व तो तो है और छह तन तन्मा, पांच तन्मात्राए फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच महाभूत ये सब लेकर के वैकारिक वो सब विशेष छेष है सोलह विशेष हो गया सोलह विशेष विशेष, बाईस लिंगमात्र एक तेईस और अलिंग रूपा मूल प्रकृति प्रधान चौबीस ये चौबीस तत्त्व ता आपका दृश्य है और जब दो तत्व उनका नाम पुरुष और ईश्वर ईश्वर का लक्षण पहले कर चुके हैं और इसलिए कह दिया रह गया पुरुष का दृष्टा का स्वरूप उसका वर्णन करने जा रहे हैं तथा दृष्टु स्वरूप धारणा। दृष्टा का जो स्वरूप है उसका निश्चय करने के लिए इस सूत्र को आरंभ किया जाता है बाकी है, उसे बाकी है? बाकी है। पन्ना आगे आगे पलट गया सब ना आपने उन सूत्र उन, हाँ। अच्छा उन्नीस का निकाल अच्छा एक मिनट और बाकी है वो पन्ना गड़बड़ा गया ना वो रखा हुआ कागज अच्छा हाँ ठीक है तो यहाँ पर विचार ये हुआ था अभी तक जो पर्व का जो स्वरूप है सत्वारिक गुण पर्वणी उसका वर्णन हो गया है आलिंग क्या है लिंगमात्र क्या है अविशेष क्या है और विशेष क्या वो सब समझा दिया ये तो हो गया गुण पर्वों का वर्णन गुणों का पर्व के समान पर्व कार्यभूता विशेष चार उनका चारों का वर्णन हो गया लेकिन गुणों का जो स्वरूप है पूर्व में यद्यपि सामान्य रूप में है उसको और विस्तार रूप में समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आरंभ आरम्भ करते गुणास्त सर्वधर्म अनुपातिनो न प्रत्यस्तमयंत नोपजायंत लेकिन गुण जो है जो त्रिगुण है मूल प्रकृति का अलिंग स्वरूप का जो अवैध के समान अवय हैं ये भले ही हम करें प्रदान का मूल प्रकृति का अवयव लेकिन अवय कहने के बाद बावजूद भी इन अवयों का उत्पत्ति होगा न गुणास्तो सर्वधर्म अनुपाधिन प्रत्येक कार्य धर्म से तात्पर्य कार्य सभी तेईस कार्यों में अनुसूत है फिर भी इनका ना अस्त होता है ना उत्पत्ति होती है न प्रत्यमय जो उत्पत्ति नहीं है तो लय कहा से होना दोनों ऐसे रहित है ये व्यक्ति में रेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणानवनी उपजन अपाय धर्म का और यह भी उत्पन्न हुए के समान लय होने के समान अब अनुभव में आएगा इन किसके आधार पर आता है कार्य के आधार पर कार्यो में होता क्या है कहते हैं व्यक्ति बरेवातीत ये जो व्यक्ति है गटपटाली कार्य है इन्हीं के द्वारा इनके नाश होने से आप गाते गुण का नष्ट हो गया नहीं ऐसा वास्तव में नहीं है बाद में जोड़ रहे हैं अतीत अथवा अनागत या व्यय हुआ क्षय हुआ या आगमन जुड़ गया है इत्यादि भी व्यक्ति भी ये सब कहा है घटपटारी कार्यों में धर्मियों में है चाहे अतीतता हो या अनागतता हो या व्ययता हो या आगमवता है ये सारी चीजें जिन व्यक्तियों में है उन व्यक्तियों व्यक्तियां भी कैसी है लेकिन बिना गुण का नहीं है सतम गुण को छोड़ करके केवल पट लाओ नहीं ला सकते आप। जैसा गंध रही तो केवल पृथ्वी लाइए या प्रति छोड़ कर केवल गंध लाइए ये जैसा असंभव है वैसे घटपट आदि सारे संसारों को जो है गुणों के बिना अनुभव करना संभव है यद्यपि हम गुणों से विशिष्ट रूपण ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी मोटी भैंस बुद्धि हो रखी है सब वो शीर घट को ही देखता है ये सत्र घट ये नहीं देख रहा है जैसे नया कहते हैं आपको जो है क्या दिखते है घड़ी बोलता है रे घड़ी कहा है अरे परमाणु का समूह है सारे परमाणु दृण हो गए दर्शन दर्शन होकर घड़ी बन गया और तुमको तो परमाणु दिखते नहीं तो हम क्या करें यह भी वही कह रहे कहते हैं गुणानविनी भी सब गुणान्वी है वो सबके सब गुण ही है इस रूप में दिखाई देता होगा लेकिन हमें गुण नहीं दिखाई देता है गुणी ही दिखाई देने लगते है जो गुणी में होने वाला अनागत आगत व्यय आगम इत्यादि के आधार पर हम क्या कर देते हैं उसका कारण ही भूत गुणों में भी व्यवहार कर देते हैं गुण नष्ट हो गया गुण उत्पन्न होगा गुणों का व्यय हुआ गुणों का आगम हुआ ऐसे गुणों में भी व्यवहार हो जाता कार्य में होता हुआ क्रियाकलाप को लेकर के कारण में भी आप आरोप कर देते हैं इसी को कहते हैं और गुणान्विनी भी व्यक्ति भी उपजन अपाय धर्म का आप क्या कर देते हैं उन गुणों को भी उपजन मान उत्पत्ति अपने नाश धर्म वाले ये गुण भी है इतनी प्रत्यवभाषण सोता है इन वाक्य में एक गुण का न उत्पत्ति है ना नाश होता है यह था दृष्टान समझा रहे हैं जैसे देवदत्त तो दरिद्र आती देवदत्त दरिद्र हो गया देवदत्त अमीर हो गया किस आधार पर कह रहे हैं ना देवदत्त अमीर है न देवदत्त वास्तव में गरीब है उसके बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कहेंगे अमीर हो गया और कटोरा लेके घूम रहा है तो कहेंगे गरीब हो गया आपने कटोरे को देखा भीख मांग रहा ये देखा उसकी गाय नष्ट हो गई ये देखा उसके धन दौलत बर्बाद हो गई ये देखा उसके अगर आपने कह दिया देवदत्त दरिद्र हो गया अन्य वस्तुओं के आधार पर देवदत्त आरोप है दरिद्रता और अमीरीपना कहते हैं ये तो अश्य मृतंत गा जिसलिए उसकी सारी गाय रूपा धन मर गए इसलिए उसको कह दिया दरिद्र गया गवाम एवं मरणाथ तस्वीर गोवैंग के मरने से उस देवदत्त के अंदर गई आना इन देवदत का स्वरूप में कोई फर्क पड़ा कोई अंतर नहीं है वैसे हाथ पैर वाला है सब कुछ है मन थोड़ा मायूस हो गया ऐसे थोड़ा ढीला ढीला तो लगता है लेकिन वास्तव तो में ढीला नहीं है, है नीसरे कहते देखो नस्वरूपना जिती समा, समाधि समान समाधान समाधि क्या था समाधान ऐसे समाधान गुणों के बारे में भी समझना चाहिए यह समाधि से वो समाधि नहीं लेना है समाधि समझ समाधि समझ समाधानम समान उत्तरमित समान जवाब अच्छा अब वो चार उसकी जो सबका गौर मजबूत कर रहे हैं कि गुण नित्य बने रहते हैं गुणों का बने रहते हुए सारा कार्य उत्पन्न होता है जो क्या गुणों से अलग रह जाता है अत्यंत ये अलग न रहते अलग जैसा प्रतीत होते हैं भिन्न भी अभिन्नम ये मानना चाहिए ये अत्यंत भिन्नम मानना चाहिए ये अत्यंत अभिन्न मानना चाहिए अत्यंत अभिन्न संभव है तो गुण ही रह गया फिर घड़ा क्या? क्या हुआ अत्यंत अभिन्न वही हो गया वो मिट्टी है घड़ा है नहीं तो फिर उसमें क्या होगा अर्थक्रिया कारित्व भंग हो जाएगा यादशी अर्थक्रियाकारित्व आप मृतिका देखते हैं तब तो स्वरूप अर्तिक्रियाकृत घट में देखते हैं व्यवस्था नहीं बन पाएगी अतय मिट्टी ही है ये नहीं कह सकते घड़ा बना है मिट्टी घड़ा बन गया है तो उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अतय मिट्टी से भिन्न घड़ा नाम का कार्य मानना पड़ेगा अर्तिक्रियाकारेद का को लेकर के कारण और कार्य में भेद मानना पड़ा क्योंकि आप मिट्टी से जल को नहीं ला सकते हो लेकिन घड़े से जल ला सकते हो अच्छा मिट्टी में आप फूल पौधा लगाने लगते हो तो घड़े में फूल पौधा नहीं लगेगा घड़े में मिट्टी भरना पड़ेगा मिट्टी में ही होएगा ना घड़े में होगा कहां से होएगा तो कहने का मतलब अर्थ क्रिया अर्थक्रिया कर तंतुपट में तंतु भी ऐसे ही है धागे को वोड़ के ठंडी आपकी दूर नहीं होने वाली और कपड़े को ओढ़ोगे तो उसे जो ठंडी दूर हो जाएगी जो कपड़े का काम है वो धागे से नहीं हो सकता है जो धागे का काम है वो कपड़े से नहीं हो सकता है, है। विवाद किसी भी चीज का कार्य में होते रहे लेकिन कारण का प्रसूप निश्चय है, है इसलिए वो धोती पैंट की लड़ाई है ना जानते है ना धोती और पैंट में लड़ाई हो गई एक बार तो धोती कहा पैंट से धोती कहा पैंट से तुम खुलते हो आगे से हम खुलते हैं पीछे से फर्क कितना ही तो है धोती कहा पैंट से हम दोनों बने हैं धागे से धोती कहा पैंट से कि हम दोनों बने हैं धागे से फर्क सिर्फ इतना है तुम खुलते हो आगे से तो हम खुलते हैं पीछे से तो लड़ाई और कोई बेवकूफी की बातें इसमें इसीलिए सच्चाई तो क्या है? दोनों धार्मे की उसी प्रकार सब कार्यकार की व्यवस्था समझनी चाहिए तो वही कार्यकारण भाव को समझाने के लिए आरंभ करते हैं वह भिन्न होता हो अभिन्नता अभिन्नता कैसे अत्यंत भिन्न भी नहीं कहा जा सकता अत्यंत अभिन्न भी नहीं कहा सकते किंतु तो भिन्ना भिन्न स्वरूप कार्य कारण की व्यवस्था आना पड़ता उसी सत्कार को समझाने के लिए आगे आरंभ कर रहे हैं लिंगमात्र अलिंग से प्रत्यासन भवती लिंगमात्रिंग से प्रत्यासन प्रत्याशन मने प्रथम कार्य उत्पन्न भवती लिंगमात्र जो वस्तु है अलिंग का सबसे पहला कार्य उत्पन्न होता है लेकिन उत्पन्न हुआ वह कार्य अत्यंत भिन्न नहीं है तत्र तत्व संसठ विभिक्ष में तत् वह जो महत्वलिंग मात्र भी है संसपन होकर वही रह रहा है लेकिन उससे अलग भी विविचा इसे जो काम अलिंग अवस्था में नहीं हो सकता है वो लिंग अवस्था में हो कि नहीं हो गया आपने पहले पढ़ा अलिंग अवस्था में कोई बोध नहीं होता सत्र अवस्था में रहने के कारण से कोई बोधात्मक कार्य नहीं हो सकता है वहां और लिंग मात्र अवस्था में बोध उत्पन्न होता है बुद्धि से ही सज्ञान होते हैं ये का अर्थ, अर्थ भिन्न हो गया, और अलिंग अवस्था में किसी प्रकार का पुरुषार्थ प्रभाव नहीं डालता है लिंग अवस्था में पुरुषार्थ प्रवृत्ति होती है इसलिए भिन्न भी मानना पड़ेगा इसलिए तत् तत्ष्ट सन अपनी विविचते यदि ऐसा है तो सारी चीजें इसका मतलब आकाश है जो भी है अहंकार है आपकी इंद्रियां हैं, सब तो मूल प्रकृति में सीधे क्यों नहीं मानते हो तो वहीं से पैदा हुए सब त्रिगुणात्मक ही है तो सब सीधे पैदा हो गया वहीं से क्यों नहीं कहते हो क्रम अनतिवृत्त है सब प्रयोग करते हैं क्रम अनति वृत्त सब कुछ त्रिगुणात्मक ही है लेकिन फिर भी क्रम निश्चित हिसाब से सर्व ब्रह्म, सब ब्रह्म से पैदा हुआ है ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म ही है लेकिन फिर भी क्रम है पहले बेटा हुआ। बाप बेटा हुआ दोनों हिसाब पैदा हो गए ब्रह्म से। तो क्रम को तो तोड़ नहीं सकते आप क्रम का अन्य सभी दार्शनिकों को मानना पड़ता है जबकि सभी का एक कहना है कि कार्य में कार्य साहब परमाणु जब परमाणु में सारा जगत फिर भी क्या परमाणु पृथ्वी बने मिट्टी मिट्टी से पिंड पिंड से कपाल कपाल से घट सीधा मिट्टी से घट नहीं क्रम का अतिक्रमण नहीं हो सकता यद्यपि यद्य अवस्था में भी मिट्टी है ये जो अवस्था विशेष की प्राप्ति होने के, के प्रति क्रम का निश्चय केवल चूर्णता चूर्ण का पिंडी भाव हुआ पिंडी भाव से कपाल बने कपालों को जोड़ा घड़ा बना इस प्रकार से आपको क्रम मानना ही पड़ता है इसी तरह यहां भी है इसलिए लिंगमात्र पहले क्यों पैदा हुआ लिंग से कारण इसमें दे रहे हैं क्रम अनतिवृत्त है इसी क्रम से जगत मानी गई है इससे विपरीत क्रम को लेकर अन्य क्रम को स्वीकार करता हुआ उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती है इसे तीन बात कही गई है तत्र उस अलिंग में तत्ष्टम तविच्य तत्क्रमान वृत्त उसी अलिंग में यह लिंगमात्र विद्यमान है उत्पन्न होकर उसमें रह रहा है फिर भी उसमें उससे अलग भी उसमें रहता हुआ भी उसी अलग है अर्थक्रिया कार्य को विविच्छित मैं पृथक भव और क्रम भी निश्चय है उसी क्रम से उत्पन्न हो रहा है क्रमानुकी वृत्ति तथा इसी प्रकार से षड विशेषा लिंग मात्र संशता चिंतित क्रमान वृत्ते है इसी प्रकार से षट जो अविशेष कहे गए थे ये कहा से पैदा हुए लिंगमात्र में पैदा हुए हैं उसी में रह रहे हैं उससे अलग भी है, है। परिणाम क्रम नियमा है ना क्रमान्वित के दूसरे शब्द कर दिया परिणाम क्रम का जो नियम है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते तथा तो तेजु अविशेषेश भूत इंद्रिया संस्रष्टान विच्छिंत है अब उन अविशेष में विशेष भूत और इंद्रिया पंचमाभूत पंच पंच मन। ये सारी चीजें कहते हैं भूत और इंद्रिया संस्रष्टान विच्छिंत है तथा चौथम पुरस्कार यह बात पूर्व में भी उत्पत्ति के बारे में चर्चा हो चुकी है न परम तत्वांतर विशेष से आगे कोई पच्चीस वा छब्बीस वा अट्ठाईसवा तत्व चौबीस है ना चौबीस ही है उसमें भी पहला प्रकृति मूल प्रकृति मात्र अविकृति रूपा है बीच वाली चीज भी है प्रकृति विकृति रूपा है और अंत केवल विकृति रूपा षोड़श जो भी विशेष है उससे आगे उनका भी विकार व्यवहार हो सकता है लेकिन वास्तविक तत्व तो अंतर नहीं है मिट्टी है मिट्टी है बाद बन गई बात हो गया पृथ्वी के जो विकार वगैरह बोल रहे हो वो तत्वांतर नहीं है फिर है क्या वो है? इतने सारे कार्य हम देख रहे हैं इतने सारे आदमी कोई काला कोई पीला कोई सफेद कोई गोरा कोई टेढ़ा कोई मेढा कैसे कैसा है सब एक जैसा है कैसे हो गया यह सब अलग अलग तत्वांतर है नहीं? सब अलग अलग नाम रखे हो तो कहते नहीं ये तत्वांतर नहीं कहा जाता तत्वांतर का मतलब क्या है स्वरूप में भेद होनी चाहिए लक्षण में भेद होना चाहिए तब तत्वांतर स्वरूप में लक्षण में भेद है वस्तु का बाह आकार में भेद है रूप रंग में भेद है स्वर में भेद है इन भेदों को हम तत्त्वांतर के प्रतिकारण नहीं मानते तो क्या है तो विशेषज्ञ परम तत्त्वांतरम नास्ति, न से भी आगे सोलह विशेष के बाद और कोई नया तत्त्वांतर वस्तु पदार्थांतर उत्पत्ति हम विशेषाणाम ना तत्वांतर परिणामा इसलिए विशेषों का तत्व परिणाम नहीं है फिर विशेषों का क्या है परिणाम परिणामा, परिणामा। है आगे हम उसके विस्तार से व्याख्यान करेंगे धर्म परिणाम क्या है परिणाम क्या है लक्षण परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है तीन प्रकार का परिणाम इन सोलह विशेष उनका होता है ये तीन प्रकार के परिणाम के आधार पर ही सारा जगत के वैचित्रता की सिद्धि हो जाती है तत्वांतर उनसे विचित्रता नहीं है धर्म परिणाम के कारण से कहीं कहीं लक्षण परिणाम के कारण से कहीं अवस्था परिणाम के कारण से इस जगत की वैचित्रता का भासित होना होता है नहीं तो वास्तव में चौबीस तत्व के अलावा कोई तत्वान्त पच्चीस चौबीस नहीं है पुरस्कार छोड़ो पच्चीस छब्बीस अलग ले लिया आपने उसके अलावा या तो एक और दो ले लो ईश्वर एक हो गया पुरुष नंबर दो हो गया बाकी ये चौबीस हो गए तो ये तीन से लेकर छब्बीस हो गए इससे आगे सत्ताईस कोई तत्व नहीं है और परिणामों का आगे वर्णन करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो हम लोग के यहाँ ये सब विचार क्यों आरम्भ हुआ दृष्टि दृश्य संयोग इस पर बात थी ना तो दृश्य के व्याख्यान हो गया अब दृष्टा के व्याख्यान करने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है व्याख्या तो दृष्ट स्वरूप उदाहरणार्थ में जमा दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धों पर दो चीज में हमेशा दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा दृष्टा और गृहिता क्या अंतर है बार बार योग दर्शन में सांख्य दर्शन में दो बात आते रहते हैं तदा दृष्ट स्वरूप अवसर दृष्टा दृष्टा शब्द बार बार आता है और दूसरा ग्रहित्र ग्रहण ग्राह्य समापत्ति ग्रहिता आता है इन दोनों में अंतर क्या करना चाहती है कि वास्तव में दृष्टा है शुद्ध दृष्टा है निर्गुण निराकर शुद्ध तत्व का नाम दृष्टा हो जाता है और ग्रहिता अध्यस्त है जो आध्यात् बुद्धि प्रतिसंवेदी हो गया है प्रत्यानुप्य वो गृहिता है इसमें शुद्धोपी दृष्टा शुद्ध होने के बावजूद भी दृष्टा कैसा है दृषिमात्र चैतन्य मात्र स्वरूप है वो रूपा है वो चैतन्य शक्ति स्वरूप मात्र ही है चित शक्ति स्वरूप ही है वो दृषिमात्र शुद्धोपी वो शुद्ध है फिर भी प्रत्यान हो जाता है तब तो उसका नाम गृहिता हो संसारी हो गया जब प्रत्यानुप्य हो गया तो वह संसारी हो गया ये सूर्य है तो ठीक है लेकिन जैसे प्रतिबंध पड़ गया कहीं भी किसी भी चीज पर, ऊपर चिन्ह हो गया उसी प्रकार से यहां पड़ गई जब तक आप अपने स्वरूप में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप मुक्त जहां बुद्धि में इस चैतन्य का पुरुष का प्रतिसंवेदन हुआ उसके उत्पन्न प्रत्येक अनुसार आप भी देखने वाले हो गए तनता जब प्राप्त कर जाते हैं वही संसार है वही बंधन है वही गृहिता है उसी को जीव भाव हाँ करते समझा रहे के भाषागार दृश्य मात्र दृक शक्ति रेव दृश्य मात्र का तो मतलब क्या दृष्ट शक्ति रेव रे व्या कहना चाहते हो आप शक्ति ही है इसका मतलब विशेषण अपराष्टा इत्या किसी भी प्रकार से विषयों से विशिष्ट चैतन्य का अनुभव नहीं हो रहा है विशेषण से अपराश असंबद्ध असन्निकृष्ट जो बिल्कुल जो है किसी भी विषय को लेकर के चैतन्य की वृत्ति ज्ञान आकर को प्राप्त नहीं हुआ है किंतु अपने ज्ञान स्वरूप वृत्ति ज्ञान अलग ज्ञान स्वरूप अलग चीज है वह तो ज्ञान स्वरूप होता हुआ वृत्ति ज्ञान वाला हो जाता है जब तब वो अज्ञानी हो गया उसको जीव कह देते संसारी कह देते सपुरुष वह जो विशुद्ध पुरुष था बुद्धि प्रति संवेदी वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है फिर आया ना वही शब्दावली बुद्ध है बार बार आता है प्रतिसंवेदी शब्द प्रथम अध्याय पाद के तीसरे सूत्र में विचार हो चुका इसी दूसरे पाद का सत्रहवें सूत्र में विचार हो चुका है तीसरे सूत्र में विचार चल रहा है आगे तीसरे पाद के चौदहवें सूत्र में फिर विचार क्योंकि मुक्ति चीज तो यही है ना इस पुरुष का बुद्धि प्रति होना ही बंधन है आप प्रति संवेदी न होना ही मोक्ष इसलिए बुद्धि सहयोग का प्रतिसंवेदी होना क्या चीज है इसको समय समझ में आ जाए विवेक हो जाए और जब समझ जाओगे उस स्थिति प्राप्त कर लोगे जिस वस्तु का हमें समझ नहीं है उस वस्तु का हमें प्राप्ति नहीं सकती जानना अलग चीज होता है समझना अलग चीज होता है समझकर उस पर डटना एक अलग चीज है उसका स्वरूप उसका निष्ठा बोलते श्रद्धा और निष्ठा में यही अंतर है श्रद्धा तो बहुत आरंभिक अवस्था है उससे भी निम्न अवस्था तो विश्वास है विश्वास अलग है श्रद्धा अलग चीज है निष्ठा तो बहुत ऊंची कोटि की चीज है इसलिए आप परिषद भी देखेंगे हम नारद जी को समझाते संत कुमार जी शुरू बहुत नीचे श्रद्धा से किया और अंत में निष्ठा मिलेगा इस बीच में कई कड़िया हैं, लेकिन सीधे मोटी भाषा समझने के लिए तो तीन ही बहुत है विश्वास श्रद्धा आप विश्वास किसी को भी कर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और विश्वास होने मात्र से पूज्यता नहीं आती है लेकिन श्रद्धा जिन पर है पूज्यता आ जाती है जहां जा श्रद्धा है वहां पूज्यताती है वहां झुक जाते हैं विश्वास में से नहीं होता जिस पर विश्वास है उस पर आप परिणाम थोड़े करेंगे विश्वास तो किसी पर भी की जा सकती है वह बहुत ही निम्न कोटि का तत्व है उससे उच्च कोटि होता है श्रद्धा जिसके कारण से हमें ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा वाले ज्ञान भगवान लेकिन श्रद्धा से उत्पन्न ज्ञान है उस ज्ञान में सम्यक मणन उसे संभावित संशय उसे संभावित विरोध विचार उन सब का परिहार करने पर अवगत आपने उसको समझाए, जाना और समझा समझने के बाद उस पे आप डटेंगे बस यही सत्य है तब इसी में स्थिर होना स्थिरता को जब पा लेते हैं नितराम स्थिति निष्ठा निरंतर जो उसी में स्थिति को प्राप्त करने का नाम ही निष्ठा होता है उसी निष्ठा को हम क्या कहते हैं स्वरूपी अवस्था अब वो जो हुआ उसके ठीक विपरीत में चलोगे तो प्रत्यन हो जाता है बुद्धि प्रतिशी हो जाता है समझा रहे सबुदेर स पुरुष वो जो पुरुष है लेकिन बुद्धेर न स्वरूप न अत्यंतरूप न तो बुद्धि के स्वरूप है न बुद्धि से बुद्धि से स्वरूप नहीं है इस दृष्टिकोण से क्योंकि त्रिगुणात्मक नहीं है पुरुष बुद्धि त्रिगुणात्मक है बुद्धि कार्य है ना आते वो पुरुष त्मक नहीं है नव कार्य नव कारण और अंतर है ना इसलिए स्वरूप तो नहीं है किंतु तो अत्यंत विरूप भी नहीं हो सकता क्यों विरूप नहीं है क्यों स्वरूप नहीं है दोनों हित तो बता रहे हैं। तावत स्वरूप का स्वरूप इसे नहीं हो सकता क्योंकि पुरुष को सदा ज्ञात और बुद्धि सदा अज्ञात सदा ज्ञात अज्ञात विशेष क्योंकि जो पुरुष है वह सदा ज्ञात है आपका अपना आत्मा के बारे में आप सब जानते हैं मैं हूं ये सबके पास वो जो अस्तित्व का जो भान है सदा जो बना रहता है वही कहा जाता है यहाँ पर ज्ञात से वस्तु ज्ञात पुरुष ज्ञात स्वरूप वाला है और बुद्धि सदा अज्ञात स्वरूप वाला है जब कभी कोई बात पकड़ में आती तब आप तो हाँ आज मेरी बुद्धि ठीक थी सब बात पकड़ लिया इसने तो बुद्धि है ये भी तब मालूम होता है जब वृत्ति विशेष पैदा हो जाए नहीं तो ये भी पता नहीं आ वो है या नहीं है वो ठीक है कि खराब है ये भी आपको मालूम नहीं बहुतों को भी पता नहीं बुद्धि भी है उनके पास उपयोग नहीं करते तो क्या मालूम होगा उन्होंने उपयोग करो तो पता चलेगा सभी के मन का उपयोग करते हैं आप लोग भी सुन रहे हैं तो मन का उपयोग हो रहा है या बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है बुद्धि का उपयोग करना बड़ा कठिन काम है आज जिस दिन बुद्धि का उपयोग करना सीख लोगे उस दिन आप स्वेच्छा साधक बन जाओ सभी इंद्रिया और मन का इस्तेमाल करने खाना पीना चल रहा है काम चल रहा है पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कुछ याद भी कर लिया परीक्षा लिख दिया पास हो गए सब हो रहा है ये सब मन का ही सर है बुद्धि का नहीं बुद्धि केवल अब मन जो दे रही है वो क्या कर रही है सीधी सी बात आपने जो विषय लाया उसको हाँ सर्टिफाई कर दिया वापस तुमको दे तुम खेलो लोगों को दो नाचो जो करना करो मन मनी के आधार पर आप चल रहे हैं अभी बुद्धि केवल भारत के राष्ट्रपति के समान मोहर मारने वाला है कोई काम का धंधे का दिमाग का है नहीं और दिमाग नहीं काम करता अब जब दिमाग काम करने लग जाए अपनी स्वतंत्रता है, फिर वो बुद्धि पर लगाम लगाना शुरू करेगा ये तो विज्ञानवान गुरु कठोर परिषद में इसने कहा गया सब अविज्ञानवान पुरुष ही है ये कठोर में साफ बात है मन सबका काम करता है और मन के अनुसार सब कर रहे हैं बुद्धि से कोई दखल नहीं करती है जब बुद्धि दखल करने लग जाए तब अहंकार छटवट लगता है तभी वो श्लोक आया ना अहंकारोधी सुप्तम माप्रबोधे प्रबुद्धेद आनंद बुद्धि को काम करने नहीं दिया है आज तक आपने बुद्धि को काम करने नहीं दिया बुद्धि को विवेक करने नहीं दिया बुद्धि को अपने पैर पे खड़े होकर समझ के साथ व्यवहार करने नहीं दिया आते सभी का सामान्य अवस्था यही है किसी की बुद्धि काम नहीं बुद्धि जिस काम करने लग जाए तो समझेगी आपके साधना उसी दिन से शुरू हो गई तब विवेक शुरू हो गया आप समझेंगे क्या अच्छा क्या बुरा क्या गलत क्या सही फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा राशन में लगो या ना लगो कर <laughs> आप स्वतः ही आपकी बुद्धि काम करने लगेगी फिर गुरुओं की क्या जरूरत है गुरुओं की तब तक जरूरत पड़ता है जब तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर गुरु की आवश्यकता वही तक जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर जब बुद्धि स्वतः काम करने लग जाए शास्त्र विवेक करने लग जाएगी उसके बाद गुरु गुरु गया छुट्टी उसकी अब आप बैठेंगे कहीं अपना समाज हो जाएंगे ही, सोते ही आपकी साधना होने लगेगा सत्य असत्य का विवेक अपने आप गुप्त ग्रंथिया खुलते जाएंगे खुलते जाएंगे और अपना स्वप्न अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे लेकिन बुद्धि को काम करने दोगे तब न उसी के लिए सारी बात चल रही समझाया जा रहा है ये पुरुष बेवकूफ बना हुआ क्यों क्योंकि बुद्धि का प्रसन्नविधि हो गया और बुद्धि मनाधीन होकर के फिर है। सिर्फ बुद्धि प्रसन्न समझा क्यों वह स्वरूप क्यों नहीं है कि ज्ञात अज्ञात सदा अज्ञात है पुरुष और बुद्धि सदा अज्ञात को टीम है परिणामिनी ही बुद्धि दूसरी बात बुद्धि तो सदा परिणामिनी है गवादिर घटाधिर व्यमित विषय कभी तो गए घटा हो जाता है, कभी हो जाता, कुछ कभी कुछ होते रहता है ज्ञात अज्ञात उभय भाव को प्राप्त करता हो वह वह विषय को लेकर ज्ञात हो जाती विषय रही तो अगर अज्ञात रह जाती है ऐसी जो बुद्धि होने के कारण वह सदा परिणाम है ये बात निश्चय हो जाता है और आत्मा तो पुरुष है सदा ज्ञात विषय तुम पुरुष से अपरिणाम परिदीप मैंने और सदा ज्ञात विषय वाला होने से ज्ञात स्वर्ग वाला होने के कारण से पुरुष अपरिणामी है यह बात अनुमान से सिद्ध हो जा रहा है अनुमापयति थी पुरुष अपरिणामी सदा ज्ञात विषयत्त यह परिणामी स सदा न ज्ञात विषय ज्ञात उभयात्मक सब अतवा अनुमान व पुरुषो अपरिणामी सदा ज्ञात विषय तन यथा बुद्धि बस कोई दूसरा दृष्टांति नहीं है बेहतरीन दृष्टांति देना पड़ेगा जो अपरिणामी नहीं है वह सदा ज्ञात भी नहीं होगा जो अपरिणामी नहीं है यह नव तत्न अर्थवा सदा ज्ञात भी नहीं रहेगा अर्थात क्या है ज्ञात ज्ञात उभय अवस्था उसको प्राप्त होते रहने वाला और ही होगा जैसे बुद्धि अनुमान गो ने कहा परिदीप अनुमापी क्यों ऐसे कस्मात कहें नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषय गृहता च क्योंकि बुद्धि जो है हो जो वस्तु वह कभी भी पुरुष विषय नहीं होती केवल पुरुषा का वृत्ति नहीं बनती जिसको हम पहले समझा चुके अमावस्या का दृष्टान्त से अमास्या का दृष्टांत ध्यान रहे ना सबको वो दिमाग मेहनत के रहो जिस दिन बुद्धि अमावस्या जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेती है उस दिन वो पुरुष हो गई तो उस दिन मोक्ष हो गया लेकिन होती नहीं है समस्या यही हो रखा है में हर महीने में एक बार अमावस्या हो जाता है लेकिन आपका किसी जन्म एक सेकंड के लिए भी अमावस्या नहीं आई तब इस बंधन में बार बार जन्म जन्मरण के चक्र में हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए साफ कहते हैं यहां पर बुद्धि कभी पुरुष विषया नहीं होती है बल्कि उल्टा पुरुष की चेता को लेकर के घटपटादी को लिए हुए अपने आप को है बोल रही है और उसके बिना कभी सो जाती है याद घटपटादी तो संसार के लिए जागृत में अस्व प्रमुख अपने घटपटादी को लिए हुई रहती है तो ज्ञात है नहीं तो सो जाती है लेकिन कभी पुरुष को देखने वाली नहीं होती सारी वृत्तियां निकलकर सीधा जगत में जा रहे और चेतनता के साथ बुद्धि ने इतनी संबंध रखी हुई है कि उसकी चेतनता का लाभ उठा करके विषयों का भोग प्रदान करती है से ही मतलब है और जगत को छोड़ करके वह बुद्धि पूर्ण में श्वास वृत्तियों को पुरुष स्वरूपता को प्राप्त करावे ऐसा नहीं होता इसे क्या सारूप्यम समाज से भिन्न अवस्था में यह बुद्धि के विषय की सरूपता को सदा प्राप्त करती रहती है तो कभी पुरुष रूपता को प्राप्त इति सिद्धम पुरुष सदा ज्ञात विषय इस प्रकार से बात सिद्ध हुआ पुरुष सदा ज्ञात विशेष रूप वाला है ततच अपरिणाम इसलिए वो अपरिणामी है और अपरिणामी होने से नित्य किंच क्योंकि वो स्वरूप नहीं है ना स्वरूप नहीं है उसी पर समझा रहे हैं स्वरूप नहीं है पुरुष अज्ञात है बुद्धि ज्ञात ज्यात तो भैयात्मिका है पुरुष अपरिणामी है बुद्धि परिणामी है आते पुरुष नित्य है बुद्धि अनित्य है और किंच बुद्धि सदा परार्था होती है पुरुष स्वार्थी होता है परार्था बुद्धि ही साहत्यकारिवात स्वार्थ पुरुष बुद्धि परार्था सहत्यकारिवात शैया आसनादिवक्त हनुमान बुद्धि जो है हमेशा पुरुष के लिए भोग देने वाली बनी रहती है परार्था एवं हत्य करता और नियम सामान्य संघात प्राप्त होता जो भी कार्य अवयों के लिए अवैध भी आदि के माध्यम से बना हुआ है वो अपने लिए नहीं होता वो दूसरों के लिए ही हुआ करता है जैसे आप यहाँ मकान देख रहे हैं खिड़कियां हैं दरवाजे हैं दीवार है सारी चीजें अलमारी वगैरह वगैरह है ये सब किस लिए है वो अपने लिए नहीं होते वो आपके लिए खिड़की खिड़की के लिए नहीं है खिड़की आपके लिए है दरवाजा बना दरवाजा के लिए नहीं दरवाजा बना आपके लिए किसी को प्रेरण में साफ कर दिया आत्मस्त काम आया सर्व प्रेम भगवत कोई भी जगत का पदार्थ संघात है संघात कार्य उपस्थित पदार्थ को संघात कहते हैं वह संघात रूपा कार्य कभी अपने लिए नहीं होता वह होता है पुरुष के लिए अतव संघातवाद सुनते इसे हेतु दिया जाता है दृष्टान्त आसन इत्यादि स्वार्थ है पुरुष ठीक उसका विपरीत पुरुष कैसा है स्वार्थ अर्थात तो अपने बंध मोक्ष इसी के चक्र में बंधन से मुक्त होना चाह रहा है मोक्ष में रहना चाहता है मोक्ष उसका में जाना चाह रहा है उसके अपने मतलब से मतलब ही रहता है अच्छा अंतर हो गया अस्वरूपता नहीं तथा सर्वार्थ अध्यवसायकता त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुण अचेतना गुणानांत उपद्रष्टा पुरुष न स्वरूप एक और हेतु तो, सर्वार्थ अध्यवसायकता सकल पदार्थों का निश्चियात्मिका वृत्ति को संपादन करने वाली होने से त्रिगुणात्मिका होती है बुद्धि और जिसलिए वो है इसलिए वो अचेतन गुणान्त उपद्रष्टा पुरुष पुरुष का ठीक विपरीत वो गुणों का उपद्रष्टा है गुणों का कार्य नहीं है गुणों का दृष्टा है अतो न स्वरूप इसलिए वो स्वरूप नहीं है विरूप तो है फिर तो अत्यंत विरूप है मान लो ये भी नहीं कहा ना अत्यंत विरूप जिस दिन हो जाएगा वो तो मुक्त ही हो जाएगा अब यह बात चल रहा संसार का दृष्टा दृश्य संयोग की बात चल रही है उसके ही समझाने की दृष्टा का स्वरूप का विचार किया जा रहा है तो यहां दृष्टा से सीधा उसको नहीं ले सकते हैं तो इसलिए क्या है ये अत्यंत विरूप भी नहीं है अस्मात शुद्धोपि। अभी यद्यपि अत्यंत विरूप है अत्यंत शुद्ध है विरूपता क्या है यह मलिन है वो शुद्ध लेकिन शुद्ध होने पर भी अपने विरूप अवस्था में स्थित नहीं है ना क्या हो गया कहते प्रत्यान उपश्य वो प्रत्यान हो गया प्रत्येक का अनु पीछे पीछे पश्चिम बन गए बुद्धि ने घट ज्ञान लिया और घट ज्ञान से तादात्म्य हो गया घट ज्ञान वाला हम पकड़ लिया मैं घट ज्ञान वाला हूँ मैं मुक्र ज्ञान वाला हूँ मैं तो विद्वान हूँ तो पकड़ लेता है अब वही अभिमान में डूबिया बैठा रहा आपने स्वरूप छोड़ दिया आवृत्ति किसी उत्पन्न विद्वत्ता ज्ञान वैराग्य ज्ञान साधुत्व ज्ञान ब्राह्मण ज्ञान पुरुषत्व ज्ञान इत्यादि इत्यादि को लेकर चल रहा है प्रत्य अनुपष्यतः प्रत्यम बौद्धम जिसलिए बुद्धि में उत्पन्न होने वाला ज्ञान बौद्धम प्रत्ययम अनुपष्यौद्धम कह रहे हो बुद्ध भगवान का बौद्ध दर्शन ना है ना नो उल्टा पलटा बुद्धि में बुद्धि में उत्पन्न जो ज्ञान उसको बौद्धम प्रत्ययम उसको अनुपष्यम अनुपष्यन उसको देखता है केवल देखता ही नहीं है बल्कि उसम हो जाता है है देखने वाला बना रहे साक्षी भाव में रहे तो कोई समस्या नहीं था लेकिन अनुपश्यति के साथ करता क्या अनुपस्ती अनुपशन अतदात्मा तदात्म कई वो यद्यपि अतदात्मा विषयाकार नहीं ज्ञान आकार को प्राप्त होने वाला ज्ञान शुरू हुई है किंतु अतदात्मा होते हुए तदात्मा के समान भाषित हो जाता अतदात्मा तो भी तदात्मक युव प्रत्यवत है घट ज्ञान आकार घटवृत्त्या नहीं है घटवृत्ति ज्ञान नहीं है ये लेकिन फिर वे घटवृत्त ज्ञान वर्स कर लेता है तदात्मक के समान भाषित होने लगता है बस यही बंधन है यही संसार है ऐसा पुरुष के अंदर अपने आप में इस तरह से भाषित होने का नाम ही संसार है उस पुरुष को हम कहेंगे बद्ध पुरुष जिसको जीवात्मा कहते तथा तो इस विषय में जी कहते भी हैं अपरिणामिनी पंचशिखाचार्य अपरिणाम भोक्तृशक्ति पुरुष का स्वरूप है दृक शक्ति है भोक्तृशक्ति सभी की पर्यावाची है हाँ, शक्ति भी बोलो दृष्टा बोलो सभी की चीज है कहते वो जो भोक्त शक्ति, शक्ति है आत्मा पुरुष वो अपरिणामी है अपरिणामी होने के नाते वो अप्रतिसंक्रमा भी है प्रलय शून्य प्रलय रही था, था। प्रलय आदि से रहित जिसलिए वो अपरि आप्र, अपरिणामी हेतु है पुरुष अप्रतिसंक्रमा विलय आदि रही था षठ भाव रहता ष भाव होते हैं ना कौन से कौन से होते जायते हस्ती वर्धते परिणामिकातु दीदी अप्रति संक्रमा का तात्पर्य है मरण से रहते विनाश रहित का मतलब सारे ष भाव से ही रहते षठ भाविकारों से वो रहित रहते क्योंकि अपरिणामियों से लेन होता क्या है अपरिणामी अर्थे प्रति संक्रांत स्वयं अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी पदार्थ में संक्रमण किए के समान लगता है उससे साथ मिल गया घुल गया ऐसे लगता है एक ही भूत हुए के समान जैसा दूध में पानी मिल जाता है अथवा पानी में दूध मिल जाता है आज के जमाने में वैसे ही हो गया समझ लो दूध में पानी मिलता है तो कोई बात नहीं इतना खराब नहीं होता है अब पानी में दूध मिलाया जाता बड़ा मुश्किल काम है यही हो रहा था हम पानी में दूध मिलने वाला हालोक है अपनी चेतनता का किंचित कि अपनी मूढ़ता में ही आनंद ही आनंद में है बड़ा विचित्रता है संसार का इसे तो पानी में दूध हुआ ना तो वही कार्य है कि प्रतिसंक्रांत इव तद वृत्तिम बुद्धि का वृत्ति का अनुसरण करता हुआ तद आकार पुरुष प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूप पाया क्या कर रही है आपने हमें तो जड़ थी लेकिन उसने प्राप्त चैतन्य संबंध, उपग्रह में? संबंध के द्वारा प्राप्त चैतन्य संबंध वाली वह वा बुद्धि अपनी बुद्धिवृत्ते है अनुकार मात्र बुद्धि वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा बुद्धिवृत्ति के साथ अविशिष्ट हो गया जो पुरुष उसी को ज्ञान वृत्तिरित ज्ञान स्वरूप वाला था वो तो ज्ञान वृत्ति वाला हो गया आपने स्वरूप से हट करके वृत्ति वाला बन गया क्योंकि बुद्धि के वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धि वृत्ति का अनुकरण मात्र करने से बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट भाव को प्राप्त हो गई कौन वो तो भोग त्रिशक्ति प्रयोग कर दिया पुलिंग नहीं प्रयोग कर रहे क्योंकि भोग त्रिशक्ति बोलो ना द्रीप शक्ति, शक्ति भोगलिंग है पर अनु, अनु, अनु अनुकार ऐसे पंच का आचार्य साफ कहते हैं ये दार स्थिति है यही जो है गृहत्र स्वरूप इसको हम क्या कहते गृहित्री स्वरूप दृष्टा अपने दृष्टि स्वरूप को छोड़ करके ग्रहित्री स्वरूप में उतर गया उस ग्रहित्र स्वरूप को प्राप्त करने का नाम ही बंधन है जीवात्मा है संसार है इससे आगे उच्चार करते हो